शो टॉक क्या सो वे तू बावरी नंबर थ्री अगर मेरी धारणा बहुत अजीब हो तो समझने को तो बहुत एक दृष्टि खुल सकती है जब एक आदमी धन की तलाश कर रहा है तो आमतौर से हम सोचते हैं वो ईश्वर के विपरीत तलाश कर रहा है मैं नहीं मैं सोचता हूँ वो ईश्वर की ही तलाश कर रहा है जब एक आदमी पद की तलाश कर रहा है तो लोग सोचते हैं वो ईश्वर से विपरीत खोज रहा है मैं नहीं सोचता मैं सोचता हूँ वो ईश्वर को ही खोज रहा है और इसको मैं यूँ लेता हूँ एक आदमी को हम कल्पना में ले ले आपको ही ले लू मैं आपसे कहूंगा आप कितने धन तृप्त हो जाएंगे तो आपका मन एक आंकड़ा तय करेगा तत्काल और आगे निकल जाएगा कि इससे काम नहीं चलेगा मैं कोई भी आंकड़ा आपको कहूं कोई भी संख्या आपका मन कहेगा इससे काम नहीं चलेगा इसका क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ हुआ अनंत धन न मिले तब तक काम नहीं चलता आपको मैं कोई बड़े से बड़ा पद को कहूंगी ये पद आप ले लें इसके आगे फिर न मांगना आप आखिरी मांग लें तो शायद आप निर्णय नहीं कर पाएंगे असल में परम पद पाए बिना काम नहीं कर पद की तलाश में भी परम पद पाने की खोज चल रही है धन की तलाश में अनंत संपत्ति को पाने की तलाश चल रही है अहंकार की तलाश में प्रभु होने की तलाश चल रही है परमेश्वर हुए बिना किसी का अहंकार तृप्त होने को नहीं ये तलाश चल रही है ये तलाश सब ईश्वरोन्मुख है यानी ये सब अनंत की तरफ ले जा रहे हैं क्योंकि इनसे कोई भी लोग कहते हैं वासना अनंत है और मैं कहता हूं असल में अनंत की वासना है वासना अनंत है ये तो ठीक ही है अनंत की वासना है हमारे भीतर तो अनंत को पाए बिना हम तृप्त होने वाले नहीं ठोकर खाएंगे पच्चीसों दफा छोटी मोटी चीजों से अपने को तृप्त करना चाहेंगे लेकिन हमारा मन कह देगा हम तृप्त नहीं लोग कहते हैं ये मन बड़ा काम ही है लोलुक है और मैं कहता हूँ असल में ये परम को पाए बिना तृप्त नहीं होने वाला इसलिए हर छोटी मोटी जगह पे जब हम उसे तृप्त करना चाहते हैं वो कह देता हम तृप्त नहीं मन की ये जो चंचलता है बड़ी अद्भुत है यही आध्यात्मिक जीवन में ले जाती तो लोग धार्मिक लोग मन की चंचलता को गाली देते हैं मैं उसकी कृपा सुझता हूँ लेकिन कोई आदमी कभी धार्मिक होते ही आपने तो किसी भी गूरे पे कचरे पे बिठाल के तृप्ति कर ली होती धन मिल जाता आप तृप्त हो जाते लेकिन मन है कि वह चिंचले वो तृप्त नहीं होता वो कहता और चाहिए और चाहिए आनंद दे दे उसे तब भी वो कहेगा और चाहिए जब सब दौड़ के आप थक जाएंगे जन जन, जब सब तरफ से ठोकर खा के वापिस लौट आएंगे जब कोई सीमित आपको तृक तो नहीं कर सकेगा तब आपको दिखेगा कि मैं असल में मेरी प्यास तो अनंत प्रभु को पाने दी थी मैं छोटी छोटी चीजों को तलाश रहा इसके पूर्व की वो प्यास दिखे बहुत ठोकर खाने जरूरी है ताकि वो दिखे जैसे ये दिखेगा वैसे बात पूरी हो जाएगी हम खोज तो अभी भी रहे हैं उसी को उसी को खोज रहे हैं लेकिन बहुत अल्प से अपने को त्रस्त कर लेना चाहते हैं समझा लेना चाहते हैं हमारा चित्त उसे समझता है होता यह है इसीलिए समृद्ध लोग ही समृद्ध कौमे ही धार्मिक हो पाती है असमर्थ कौन है धार्मिक नहीं हो पाती भारत जब समृद्ध था तो वो धार्मिक था जब वो असमर्थ दरिद हुआ तो धार्मिक नहीं रह गया असल में जब सब की समृद्धि होती है तो महावीर या बुद्ध इनके पास सब की समृद्धि है सारी तरह की समृद्धि के बीच में हो पाते हैं तृप्ति तब एक तो भ्रम टूट जाता है कि समृद्धि से तृप्ति हो सकती है क्योंकि समृद्धि तो है अगर उससे तृप्ति होती तो हो गई होती समृद्धि की होती हुई भी जब चित्त अतृप्त है इतना तो तय हो गया कि समृद्धि तृप्ति नहीं गई थी समृद्धि ही समृद्धि के भ्रम को तोड़ने का कारण बन जाती है और तब प्यास किसी नए लोग खोजने लगता दरिद्र को यह भ्रम रहता है शायद थोड़ी सी समृद्धि होगी तो तृप्ति हो जाएगी इसलिए दरिद्र जो है वो थोड़े से तृप्त होने के पीछे भागता रहता है पर कोई समझ सके विचार सके तो चाहे दरिद्र हो चाहे समृद्ध हो वो इतनी बात समझ सकता है कि अनंत को पाए बिना परम को पाए बिना अंतिम को पाए बिना मन होने वाला नहीं इसलिए अंतिम को ही पालू ये जो भ्रमणा जिसको आप कहते हैं ये इसलिए चल पाती है हमको ये धोखा होता रहता है कि इस चीज से सह तृप्ति हो जाए इससे तृप्ति हो जाए लेकिन हर बार अनुभव हमें कह जाता है कि इससे तृप्ति होने की नहीं इसी अनुभव को संयोजित करने में जन्म जन लग जाते हैं ये हमारे हाथ में हम कितना लंबा दे चाहे तो इसी क्षण जा सकते हो चाहे तो देर तक सोए रह सकते हैं ये हमारे हाथ में है पर मुझे ये सारी वार्थनाएं ईश्वर ही नहीं दिखाई पड़ती सब इस पर में क्योंकि प्रत्येक के भीतर उसी की आकांक्षा थी क्या आप वो क्या प्रथम की मन की मेरी तरफ से देखने पर मन कोई वस्तु नहीं है केवल फंक्शन ये पंखा चल रहा है एक तो पंखे की चलती हुई स्थिति है और एक पंखे की ठहरी हुई स्थिति जब पंखा ठहर गया तो हम ये नहीं पूछेंगे कि वो चलना कहां गया क्योंकि तो चलना कोई वस्तु नहीं थी चलना पंखे की एक क्रिया थी जो पंखा चल रहा था वो पंखा ठहर गया हमारे भीतर जो सत्ता है उसकी चलित स्थिति मन है और उसकी स्थिर स्थिति आत्मा है दोनों विपरीत है उसकी चलती हुई स्थिति उसकी गतिमान स्थिति मन है और उसकी ठहरी हुई निष्पन्द स्थिति आत्मा मन कोई वस्तु नहीं है मन क्रिया है तो जब तक चेतन हमारा भीतर क्रियाशील है तब तक मन वो क्रियाओं का इकट्ठा प्रवाह मन कहलाएगा और जब चेतन निष्क्रिय हो गया और क्रियाएँ शून्य हो गई है उस निष्क्रिय चैतन्य का नाम आत्मा है सक्रिय चैतन्य मन है परिपूर्ण ठहरा हुआ स्थिर चैतन्य आत्मा है हाँ। आत्मा को तो अपन भी कैसे धोखा तो देता है मन के बीच आप ये भी कहते हैं और अपन भी जानते हैं कि कभी को भी धोखा भी देता है कभी मोटा भी क्या देता है तो ये दोनों एक दूसरे से आत्मा न तो धोखा देता है और न धोखे के विपरीत कुछ देता है क्योंकि वो तो, तो निष्क्रिय दोनों तो क्रियाएं हैं न तो आत्मा विश्वास योग्य है न धोखेबाज है ये दोनों क्रियाएं हैं वहां तो कुछ भी नहीं है ये दोनों काम मन ही करेगा हम दोनों क्रियाओं के अंग होंगे दोनों क्रियाओं के मन क्रियाओं के ही अंग होंगे सत्य भी असत्य भी ईमानदारी भी बेईमानी भी धोखा भी गैर धोखा भी मन की जो प्रवाहवान स्थिति है असल में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे सारे जो सारे शब्द वस्तु सूचक हैं, जैसे हम कहते हैं बुखार इस आदमी में बुखार तो बुखार शब्द से कुछ ऐसा मालूम होता है कि कोई चीज इस आदमी में बुखार नाम देती है असल में बुखार कोई चीज नहीं है बल्कि इसकी शरीर की एक विशिष्ट क्रिया है एक विशिष्ट प्रक्रिया है एक विशिष्ट प्रक्रिया ने इसके शरीर को उत्ताप दे दिया है उसप को हम बुखार कह रहे है उस समग्र प्रक्रिया को हम बुखार कह रहे हैं बुखार वस्तु नहीं है इसलिए जब ये आदमी ठीक हो जाएगा इसका उत्ताप गिर जाएगा तो हम ये नहीं पूछ सकते की बुखार कहाँ गया क्योंकि बुखार कोई वस्तु नहीं थी बुखार इसके शरीर की एक विशिष्ट उत्तप्त क्रिया का नाम था हाँ विषमता की क्रिया का नाम था बुखार शून्य हो गया विषमता विलीन हो गई इस विषमता के विलीन हो जाने पर जो क्रिया है उसका नाम स्वास्थ्य है। इस मनुष्य के भीतर एक स्थिति का नाम स्वास्थ्य एक स्थिति का नाम बुखार और ये एक ही चीज के दो स्पंदन है एक विकृत ढंग से स्पंदित हो जाए चीज तो बुखार है और स्वरूप ढंग से स्पंदित हो जाए तो स्वास्थ्य हमारे भीतर जो चैतन्य है अगर वो किन्हीं भी विकृत स्वरूप के विपरीत या अन्यथा मार्गों पर विचलित होकर दौड़ने लगे तो मन है और स्वरूप में स्थित हो जाए परिपूर्ण तो स्वरूप में स्थित हो जाए तो आत्मा हमारा ही स्वरूप स्पंदित अशांत स्थिति में मन कहलाता है हमारा ही स्वरूप निष्पंद शांत स्थिति में आत्मा कहलाता है इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान जो वो मन से मुक्ति है वो मन की प्रक्रिया नहीं क्योंकि मन की मन की प्रक्रिया होती तो फिर वो आत्मा तक ले जाने वाले बनने वाले नहीं तो वो मन से ही मुक्ति है एक छीन में एक साथ हुआ है वो मरना सन्नता और उसने चाहा कि अपने बाद किसी व्यक्ति को वो आश्रम का प्रधान बना जाए 500 सौ भिक्षु थे आश्रम में मुझे बहुत प्रीतिक है ये घटना दुनिया में ऐसी घटना कभी घटी नहीं उसने घोषणा की कि ये 500 भिक्षुओं में जो भी धर्म की अनुभूति को उपलब्ध हो गया है वो चार पंतियों में धर्म का परिपूर्ण अर्थ लिख के मुझे दे जाए अगर उन पंतियों ने ये सूचना दी कि उसे धर्म का अनुभव हुआ है तो मैं उसे अपनी जगह पर बिठा दूंगा लेकिन इस मरण रहे मुझे धोखा नहीं दे सकोगे शास्त्र ज्ञान काम नहीं करेगा इतना मैं जान लूंगा इतना मैं जानता हूँ की कब तुम्हारे तुमसे शास्त्र बोल रहा है और कब तुम स्वयं बोल रहा है और लोग उस बूढ़े को जानते थे भलीभांति उसको धोखा देना संभव नहीं था सरकारों लोगों ने सोचा लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि वो जानते थे कि कर ज्ञान है स्वयं का अनुभव नहीं सिर्फ एक आदमी के बाबत लोगों का ख्याल था जो आश्रम में बड़ा प्रख्यात था लोग पहले से जानते थे कि गुरु के बाद वो प्रधान बनेगा लोगों ने सोचा वही लिखेगा उसी का चुनाव होने वाला है उसने भी डर के मारे इतनी हिम्मत नहीं की कि गुरु को सामने देता वो रात्रि को उसके दरवाजे पर लिखाया चार पंक्तियां लिखाया बड़ी सुंदर पंथियां उसने लिखी लेकिन गुरु ने शुभ कह दिया ये सब कचरा उसने चार पंथियां लिखी मनुष्य के पूरे जीवन पर उसने बात लिख दी उसने लिखा मन एक दर्पण है जिस पर विकार की धूल जम जाती है इस धूल को झाड़ दें और सत्य उपलब्ध हो जाए। इतना ही धर्म है लेकिन सुबह गुरु ने कहा ये सब कचरा है बकवास है ये किसने लिखा वो तो भाग गया छिप गया जिसने लिखा दशक को कल नहीं गया था इसी डर से कि वो गुरु बड़ा छिपा ये खबर पूरे आश्रम में फैल गई कि इतनी बहुमूल्य पंथियां लिख के भी गुरु ने चुप कह दिया और सब जानते हैं किसने लिखा आश्रम में बारह वर्ष पहले एक युवक आया था तो गुरु के पास वो गया था गुरु ने कहा था तुम साधु होना चाहते हो या देखना चाहते हो उसने कहा मैं होना चाहता हूँ तो गुरु ने कहा फिर आश्रम में जो चावल कूटने का काम है वो तुम करो चावल कूटो और तुम्हें जमा तुम्हारे जिम्मे कोई काम नहीं थे सुबह से शाम तक चावल कूटो चावल के अतिरिक्त ना कुछ सोचो ना कुछ विचारो अगर किसी दिन जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा या मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम अब मेरे पास मत आना इस घटना को घटे बारह साल हो गए थे वो युवक फिर दोबारा गुरु के पास गया नहीं गुरु ने कभी उसे बुलाया नहीं उस तो चावल ही कूटता रहा अब लोग उसको चावल कूटने वाला करके ही जानने लगे लेकिन चावल कूटते कूटते उसमें कुछ घटना घटी गुरु ने कहा था की चावल कूटना न सात पढ़ना न किसी से बात करना कुछ चावल कूटता रहा से शाम चावल शाम से सुबह तक एक ही काम था चावल चावल धीरे धीरे सारे विचार विलीन हो गए चावल भी कूटता रहा कूटता रहा न उससे कोई बात करता था न उससे ज्ञानी समझता था वो तो नौकर था आश्रम कर चावल कूटता रहा उसके पास भी किसी युवक भिषु ने ये बात निकलते हुए कही कि तुमने सुना इतने बहुमूल्य वचन को उस बुड्ढे ने कह दिया की सब कचरा है वो चावल कूटते हुए बोला की कचरा तो जरूर है तो तुम सागल हो गये हो जिंदगी तुम्हारी चावल कूटते बैठगी तुम भी निर्णय करोगे वो बोला कचरी है वो चावल कूटता तो उस युवक ने कहा कि अच्छा तो तुम लिख दो अगर ऐसा है तुम लिख दो ठीक क्या है वो बोला मैं लिखना नहीं जानता अगर तुम लिख दो तो मैं बोल दूंगा तो उसने जाके बोल दी चार पंक्तियों और उस लिखने वाले ने लिख दी उसने चार पंक्तियाँ लिखवाई की मन का कोई दर्पण ही नहीं धूल जमेगी कहा जो इस सत्य को जानता है वो धर्म को जानता उसने लिखा था पहले आदमी ने मन का दर्पण है जिस पर धूल जम जाती विकार की इस धूल को झाड़ने सत्य उपलब्ध हो जाता है इसने लिखाया मन का कोई दर्पण ही नहीं धूल जमेगी कहाँ जो इस सत्य को जानता है वो धर्म को जानता है और इस चावल कूटने वाले को स्थान मिल गया बात है बड़ी अद्भुत है कि मन का कोई दर्पण ही नहीं असल में मन कोई वस्तु नहीं है मन केवल एक सक्रिय उत्तेजित क्रिया का नाम है हमारे भीतर उत्तेजना का जो ज्वर है हमारे भीतर उत्तेजना का जो ज्वर है वही हमारा मन है अगर उत्तेजना विलीन हो जाए मन नहीं अशांति मन है आमतौर से हम कहते हैं मन आसान है वो बात भी गलत है मेरे हिसाब से मन आसान है ये कहना गलत है क्योंकि तो इसका मतलब जहां अशांति ही मन है मन उत्तेजित है ये कहना गलत है उत्तेजना ही मन है अगर ये दिखेगा कि उत्तेजना अशांति उद्वेग इनकी संभावना ही मन है और इनका समग्र जो प्रवाह है वो सतत है सुबह से शाम जन्म से मृत्यु तक सतत उत्तेजना का प्रवाह है उसी उत्तेजना के इकट्ठे प्रवाह से मन की एंजाइटी का भ्रम होता है कि मन कोई चीज है अंगारा लेकर जोर से घुमाओ तो गोल व्रत का पता चलेगा कि कोई गोल चीज है।, है वहां कोई गोल चीज यानी मेरा अंगारा जोर से घूम रहा है अंगारा जोर से घूम रहा है व्रत दिखाई पड़ रहा है व्रत है नहीं वैसे ही ये उत्तेजना से घूम रही है के इनके के खाली गैप नहीं दिखाई पड़ रही उत्तेजना उत्तेजना उत्तेजना इतनी तीव्रता से कि उत्तेजना का पूरा प्रवाह एक वस्तु मालूम होती है जिसे कोई वस्तु जो व्यक्ति शांत होगा वो हैरान होकर हंसेगा वो ये कहेगा की ये तो कहीं था नहीं ये केवल फुट उत्तेजनाएं थी जो इकट्ठी दिखाई पड़ने पर मन जैसी मालूम होती है उत्तेजना मन है अनुत्तेजित हो जाना मन के बाहर हो जाना हम चूंकि अनुत्तेजित हो सकते हैं इसलिए उत्तेजित भी हो सकते हैं चेतना उत्तेजित हो सकती है क्योंकि चेतना अनुत्तेजित हो सकती है असल में दोनों क्रियाएं सांस ही हो सकती हैं जो दौड़ सकता है वही रुक सकता है जो रुक सकता है वही दौर अगर आत्मा परिपूर्ण शांत हो सकती है तो इसमें ही ये बात निहित है, है कि आत्मा परिपूर्ण अशांत हो जो लोग कहते हैं आत्मा परिपूर्ण शांत है वो सोचते हैं कैसे कि अशांत कैसे कहेंगे अशांत विपरीत हो जाए, लेकिन उसे शांत कहने का अर्थ ही है कि उसमें अशांत होने की क्षमता वो बिल्कुल विपरीत शब्द है लेकिन वो विपरीत शब्द एक दूसरे को अपने भीतर लिए जो लोग कहते हैं आत्मा ज्ञानपूर्ण है ये कहते थे कि आत्मा ज्ञानपूर्ण उसके अज्ञान में उतरने की झंडा खुशित हो है, नहीं तो उसे ज्ञानपूर्ण कहने का कोई वजह नहीं रह जाती अब मेरे हिसाब से तो मैं कुछ उससे और ऐसा बांटने लगा कुछ है हमारे भीतर कुछ उसको मैं कोई नाम नहीं देता कुछ है हमारे भीतर एक्स वाई कोई भी नाम रख ले कुछ है हमारे भीतर जो अगर उत्तेजित हो तो हम मन करते और जो अगर शांत हो तो हम आत्मा करते कुछ है हमारे भीतर जिसमें ये दोनों संभावनाएं हैं उत्तेजित हो जाए तो मन हो जाता है उत्तेजित हो जाए मन बन जाए तो संसार का निर्माता बनता है शांत हो जाए तो आत्मा हो जाता है शांत हो के आत्मा बन जाए तो मुक्ति का राह बनता है कुछ उत्तेजित मन और कुछ अनुत्तेजित आत्मा वो कुछ की दोनों क्षमताएं हैं और जिसमें शांत होने की क्षमता है ताराचंद भाई उसी में अशांत होने की क्षमता होगी जिस पर हम उसको शांत होने की क्षमता नहीं कह सकते यानी विपरीत गुण धर्म साथ ही उपस्थित होंगे वो एक ही सिक्के के दो पहलू होंगे तो कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से तो नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं वो जो है जब हम उसे कहते हैं निर्विकार निर्लिप तभी हम कह रहे हैं उसमें विकार की संभावना है नहीं तो उसको निर्विकार कहने का कोई कारण नहीं उस कुछ की एक स्थिति का नाम आत्मा है उस कुछ को आत्मा भी कहने का कोई अर्थ नहीं इसी वजह से बुद्ध उसको आत्मा नहीं करेगा उसको आत्मा कहने की कोई वजह नहीं इस भांति देखे तो ही मन की ग्रंथि खुलती है नहीं तो मन एक ग्रंथ बनकर खड़ा हो जाता है जिसका कोई उत्तर नहीं कोई उत्तर नहीं होता तो है संगना तो। हो हो है और मन है और जित्व मन नहीं हो रहे उसमें तो मन होना तो अच्छी बात हो चाहिए हाँ हाँ अच्छी बात है अच्छी बात इसलिए है एक स्थिति में जब मन नहीं होता है एक स्थिति में जब मन होता है फिर एक स्थिति जबकि मन के पास हो जाए ये स्थिति जब मन नहीं है, तो जीव है दिए दिए दिए दिए दिए दिए। अभी उत्तेजना ही पैदा नहीं हुई होतेजना पैदा नहीं हुई कुछ आहार उत्तेजक आहार है उत्तेजना देते हैं सब बाधा है आध्यात्मिक जीवन में कुछ आहार अनुत्तेजक है वो कोई उत्तेजना नहीं देते वो आध्यात्मिक जीवन में सहयोगी है कुछ आहार है जो मादक है जो नशा देते हैं। कुछ आधार गैर मादक है नशा नहीं देते मादक आहार उत्तेजक आहार बाधा है आध्यात्मिक जीवन में लेकिन मादक आहार के प्रति हमारी जो आकांक्षा है जो रस है उत्तेजित आहार को लेने का हमारे भीतर जो वासना है वो ध्यान से ऐसी होगी जैसे जैसे चित्त शांत होने लगेगा वैसे वैसे आहार में परिवर्तन होने लगेगा अभी मेरे पास ऐसी कुछ घटनाएं घटी कुछ मित्र थे जो मांसाहारी थे वो जब शुरू शुरू में मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे आते से ये पूछा कि हम मांसाहारी हैं? कहीं आप इस ध्यान में ये बाधा तो नहीं डालते है मांसाहार छोड़ना पड़ेगा हम लोग ये नहीं छोड़ सकते तो मैंने उनसे कहा मैं आहार की तो कोई बात ही नहीं करता आपको जो खाना है मजे से खाओ मुझे कुछ लेना देना नहीं लेकिन ध्यान शुरू करो उन्होंने ध्यान शुरू किया एक महीना दो महीना उन्होंने मुझसे आगे कहा तो बड़ी कठिनाई हो गई मांसाहार करना संभव नहीं रहा और अब ये हैरानी होती कि दिन दिन तक हम कैसे करते रहे मैंने कहा यह अलग बात है अब अगर छूट जाए तो ये सहज छूट गया ये अलग बात है छोड़ने का प्रश्न ही है इसमें अगर मनुष्य चित्त शांत हो जाए उसका तो चित्त की अशांति के कारण उत्तेजक आहार अच्छे लगते हैं चित्त शांत हो जाए उत्तेजक आहार अच्छे नहीं लगेंगे हमने उल्टी स्थिति पकड़ ली हम सोचते हैं की उत्तेजक आहार पहले छूटें तब चित्त शांत होगा उत्तेजक आहार पहले नहीं छूट सकते हम सोचते हैं आदमी बहुत सुंदर वेशभूषा छोड़े तब चित्त शांत होगा गलत है चित्त शांत हो जाए तो वेशभूषा साधारण सहज हो जाएगी ता, हाँ तो मूल तो तो तो तो तो तो चीज चित्त है जरूर मदद जरूर मदद हो सकते आप कुछ कर रहे हैं मैं रह अभी अभी दिन से जो क्या कभी कभी अच्छे होते हैं कभी-कभी इसलिए मैं शांत किया उससे कोई बात नहीं है लेकिन कोई जरूरत नहीं है मैं आज जो आपसे प्रयोग सुबह का अगर एक नाम हो सकता है नहीं वो मेरे अभाव में भी हो जाएगा वो तो, तो आपने शुरुआत हो जाए नो मेरे बाद भी हो जाएगा वो कोई बात नहीं है आप थोड़ा करें एक महीने भर में मेरे बिना भी होगा कोई कठिनाई नहीं जिसको तो होता है हम्म वो भाव बन जाता है हमारा भाव बन जाता है असल में हो तो आपको रहा है और जब मेरे सामने हो रहा है तब भी आपको ही हो रहा है आपके भीतर ही कोई बात घट रही है ना हाँ यहाँ ऐसा करना चाहिए थोड़ा सा एक छोटा सा कभी गोष्ठी महीने में पंद्रह दिन में एक फर्क लेनी चाहिए और रिकॉर्ड लगा देना चाहिए और उसमें प्रयोग कर लेना चाहिए वैसे अगर आप प्रयोग करें तो मेरे बिना भी होगा जैसे आज रात्रि को भी आप आएं आज रात्रि को भी प्रयोग कर लेंगे वहाँ कैसी क्या जगह है पता नहीं होगा जगह ठीक नहीं है आपका आपको कहीं जाने की बहुत जरूरत नहीं है घर पर ही रात्रि में और सुबह इस प्रयोग को करना शुरू कर रहा है तो एक 15 दिन, दिन दिन्या दिन्या में ही आपको लगेगा की चित्र फमस आज आते क्या करती हैं आप तीन वर्ष ऐसी नहीं नहीं मैं अभी नाम हाँ। लेना वो इसीलिए आते देखेंगे विचार नहीं आएंगे आप इसको जरा प्रयोग करके देखें असल में नाम लेने में कभी कभी तो हाँ कभी कभी लगता होगा कितनी देर कर देंगे अभी इधर टाइम मुकर नहीं मैं मैं है बराबर शुरू कभी कभी तो पाँच मिनट में खत्म हो जाते हैं एक सारा आधा घंटा बराबर हो गए नहीं आप इसको करिए घंटों हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं अभी एक घटना घटी एक मेरे परिचित प्रयोग करते थे उनका लड़का मुझे खबर देने आया वो छह घंटे से बैठे हुए हैं तो हम लोग घबरा गए हैं कि आ, उनको हिलाएं उठाएं या क्या करें तो मैंने कहा कि उन्हें बैठा रहने दें कोई खजा नहीं वो सात घंटे बाद उठे उनके घर के लोगों ने कहा कि तो अजीब बात होगी इतनी देर बैठिएगा तो बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं चला मुझे तो ऐसा लगा कि मैं भी उठा अगर चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा तो टाइम का तो पता नहीं चलेगा अशांति की वजह से टाइम का पता चलता है मैं तो ये कहने लगा कि चित्त की अशांति ही टाइम है आप अनुभव करेंगे कि जब चित्त बिल्कुल शांत और आनंद में होगा तो टाइम छोटा मालूम पड़ेगा घंटा भर बीत जाएगा लगेगा पांच मिनट बीते चित अगर दुखी है और अशांत है तो घंटा भर बीतेगा तो लगेगा कि वर्षों बीत गए टाइम का जो ड्यूरेशन है जो अनुभव हमको होता है वो दुख और सुख से होता है अगर चित तो बिल्कुल शांति में आनंद में है तो टाइम का कोई पता नहीं चलेगा तो कितने ही देर रहा जा सकता है और ये भाव मन में ना रखे की मेरे सामने होगा ये भाव पहले से अगर मन में रख लिया तो मुश्किल होगा ये बिल्कुल भाव न प्रयोग को करें एक महीने भर धीरे से और इस प्रयोग में नाम वगैरह न ना लें वो आप अलग जो करते हैं उसको अलग करें इसको पंद्रह मिनट बिना नाम के करें इसमें न ना कोई नाम लेना है न कोई स्मरण करना है न कोई मंत्र न कोई प्रतिमा न कोई कुछ नहीं करना इसमें तो बस हाँ। लगेगा बहुत लाभ होगा या चाहे तो कहीं रहने योगी क्रियाएं देखने, है, देखने है थोड़ा सा कुछ थोड़े से लाभ होते हैं उनसे चित्त शांति को प्राणायाम है और दूसरी चीजों से। ऐसी अवलम्बित करते हैं ये पूछ रहे हैं कहीं इन्होंने पढ़ा कि प्रेम दुख और मृत्यु एक ही चीजें हैं दुख और मृत्यु तो हमको समझ में आ जाता है कि एक ही चीज लेकिन प्रेम दुख और मृत्यु के साथ जो जोड़ जो रहा है अजीब सा होता है लेकिन ये बात ठीक है प्रेम की में इसलिए आकांक्षा है कि हम दुख और मृत्यु से डरे हुए हैं और हम दुख और मृत्यु से इतने घबराए हुए हैं कि प्रेम ही एकमात्र सहारा है जिसको हम खोजते जिसके माध्यम से हम जी लेते हैं जो व्यक्ति मृत्यु और दुख से ऊपर उठ जाएगा वो प्रेम से भी ऊपर उठ जाएगा उसी वक्त उसी वक्त उसमें प्रेम करने का कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा प्रेम की आकांक्षा और प्रेम पाने का कोई प्रश्न नहीं रह जाए प्रेम पाने की जो आकांक्षा है वो मृत्यु और दुख से एस्केप है। हम उस भाती अपने को भुला लेते हैं मृत्यु भी भूल जाती है दुख भी भूल जाता है और परस्पर दो प्रेमी एक दूसरे के प्रेम में अपने दुख और मृत्यु को भुला लेते हैं एक दूसरे के सहारे में एक दूसरे के करीब एक दूसरे की आसक्ति में एक दूसरे में अपने को डुबा देते। है उस बेहोशी में वो अपने दुख को पीड़ा को भूल जाते हैं अगर दुख और पीड़ा विसर्जित हो जाए अगर मृत्यु का पता चल जाए कि वो नहीं है तो आप अचानक पाएंगे कि आप आसक्ति और प्रेम के ऊपर उठ गए हैं। उस स्थिति में उसका अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों के प्रति बेरुखे और घृणा से भर जाएंगे उस स्थिति में आसक्ति नहीं होगी मोह नहीं होगा किसी के प्रेम की आकांक्षा नहीं होगी तब एक सब स्निग्ध सहज स्वभाव दूसरों के प्रति होगा और उसको हमने अलग नाम दिए हैं करुणा के अहिंसा के मैत्री के वो नाम इसलिए अलग दिए ताकि प्रेम से हम उनको अलग बता सके महावीर या बुद्ध किसी के प्रति रूखे नहीं है अगर हम बहुत ठीक से देखें तो रूखा होना या दूसरे के प्रति घृणा से भरा होना भी प्रेम का ही दूसरा हिस्सा है इसलिए जिनको हम प्रेम करते हैं अगर जरा सी स्थिति बदल जाए तो हम तत्काल घृणा भी करने लगते हैं प्रेम के नीचे ही घृणा छुपी हुई है बहुत वैज्ञानिक तो बात यह है कि जिसको हम प्रेम करते हैं उसको हम भीतर घृणा भी करते उसको हम घृणा भी करते हैं जरा ही मौका आ जाए तो पहल जाएगा और जहाँ प्रेम था तो वहाँ घृणा हो जाएगी जिसको हम प्रेम नहीं करते उसको हम घृणा भी नहीं कर सकते जिसको हम प्रेम नहीं करते उसको घृणा भी नहीं कर सकते वैसा व्यक्ति प्रेम और घृणा दोनों से मुक्त हो जाए इसलिए वो प्रेम मृत्यु और पीड़ा उन तीनों को एक साथ रखा जा सकता है वो लगते बहुत अजीब से हैं लेकिन रखा जा अभी जो मन की व्याख्या की उससे भिन्न कुछ भी नहीं है नहीं। हाँ ये नाम भर के भेज है सब फंक्शन ये सिर्फ नाम भर हैं चित्त और बुद्धि का कहें मन का कहे कुछ और नाम दे ले एक ही बात के अलग अलग नाम हैं, इनमें कोई अर्थ नहीं है बहुत हाँ? हाँ वही सप्ताह परमात्मा है वही असल में जिसका हमको बचपन से ख्याल दिए जाते हैं हमको ऐसा बताया जाता है कि ईश्वर बैठा हुआ है ऊपर आकाश में सबको चला रहा है ऐसा कोई ईश्वर कहीं बैठा हुआ नहीं है समस्त विश्व केवल पदार्थ नहीं है पदार्थ के भीतर चेतना भी छिपी हुई है उस समग्र चे, उस टोटल कॉन्शनेस का नाम वो सारे विश्व में जो चैतन्य छिपा हुआ है उसकी पूरी टोटल लिपि का नाम ईश्वर है ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है समग्र चैतन्य के पूरे प्रवाह का नाम ईश्वर है और समग्र जड़ता के पूरे प्रवाह का नाम संसार है हम यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ दौरी घटनाएं घट रही हैं यहाँ इतने शरीर भी बैठे हुए हैं इतने चैतन्य भी बैठे हुए हैं पदार्थ तो हाँ हाँ जैसे जैसे पदार्थ में आपकी जी पदार्थ में हाँ हाँ अगर ऐसा कहना पड़े कि पदार्थ नहीं है सभी चैतन्य है तो फिर चैतन्य को चैतन्य कहने का कोई कारण नहीं रह जाएगा वो तो हम पदार्थ के विपरीत ही उसको चैतन्य कहते हैं अगर जगत में एक ही चीज है तो उसको न तो हम पदार्थ कह सकते न चैतन्य कह सकते फिर तो कोई तो शब्द बेमानी है हम उसको चैतन्य इसीलिए कहते हैं जगत में कुछ अचैतन्य भी है ना अगर ऐसा मन हो कहने का कि हम उसको, उसको चैतन्य फिर हम उसको चैतन्य नहीं कह सकते फिर हम उसको कुछ भी नहीं कह सकते है न असल में हम जब भी कुछ कहेंगे तो द्रेक होगा, होगी। अगर हम इस जगत को कहें कि इसमें चैतन्य है तो मानना होगा कि कुछ अचित भी है जिसमें चैतन्य है अगर हम कहें जगत में अचेतन ही है तब भी हमको मानना पड़ेगा कि कुछ चैतन्य है क्योंकि उसको अचित कहने का कोई कारण नहीं रह जाएगा न असल मेरी अगर बात समझो तो जैसा मैंने अभी कहा ना मैं मेरी बात समझो जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ है उत्तेजित होता है तो मन कहलाता है अनुत्तेजित होता है तो आत्मा कहलाता है ऐसा ही कुछ है कुछ है, कुछ है कोई नाम की जरूरत नहीं है उसको चाहे ब्रह्म कह चाहे कुछ और कह लें कोई फर्क नहीं पड़ता क्यूँकी नाम देती दिक्कत शुरू होती है कुछ है जो हमें दो रूपों में दिखाई पड़ता है चैतन्य में और अचैतन्य में एक है जहां वो बिल्कुल स्पंदन शून्य है वहां वो अचित मालूम होता है पदार्थ मालूम होता है और एक उसका ही वर्ग है जहां वो परिपूर्ण स्पंदन से भरा हुआ है वहां वो चैतन्य मालूम होता है कॉन्सेसनेस मालूम होता है ये एक ही वस्तु के एक ही सत्ता के दो विभिन्न पहलू हैं। एक ही सत्ता के दो फंक्शन है चैतन्य और अचैतन्य पदार्थ नहीं है वरुण एक ही सत्ता के दो फंक्शन तो उस समग्र चैतन्य को ईश्वर का नाम दिया है और समग्र पदार्थ को जगत का नाम दिया है और दोनों की टोटल युति को ब्रह्म का नाम दिया है मेरी बात समझो भी समस्त चैतन्य का टोटलिटी जो है वो है ईश्वर समस्त पदार्थ की जो टोटलिटी है वो है जगत और दोनों की जो पूरी की पूरी टोटलिटी है वो है ब्रह्म नाम देने की बातें हैं नाम देने से कोई अनुभव नहीं होता है न कोई बात है हुं? सभी अवतार थे <laughs> पाया हुआ वो अपना अपना, अपना <laughs> आवतार। है प्रत्येक व्यक्ति अवतार है विशेष अवतारों को हम पूजने लगते हैं इस अवतारों को भूल जाते हैं ना कि प्रत्येक व्यक्ति अवतार या तो ईश्वर सब में है और या फिर किसी में नहीं है ऐसा विशिष्ट मनोबल नहीं हो सकती राम की या कृष्ण की या किसी की कि वो तो अवतार है और आभा अवतार नहीं है न उनके <desperate> दावे हैं ये हम दावा करते हैं के जब अगर ऐसा कोई समझे अगर कोई ऐसा समझे कि मैं स्वयं अवतार हूँ और साथ ही ये ना समझे कि दूसरे भी अवतार हैं तो वो भ्रम है और अगर वो ऐसा समझे कि मैं भी अवतार हूँ और शेष सब भी अवतार है तो वो ज्ञान में गलत सही में कुछ नहीं कहता हौ? मेरी जो बात है वो मैं कह रहा हूँ अगर वो तुम्हें तो ठीक लगे तो उसके विपरीत में सब गलत हो जाएगा न समझू तो मेरी बात को किसी को गलत कहने का मुझे कोई कारण नहीं मुझे जो ठीक लगता है वो मैं कहता हूँ तो मुझे ये ठीक लगता है कि या तो समस्त के भीतर प्रभु का अवतरण हुआ है ऐसा में ये पर्सनलिटी नहीं हो सकती कि एक आदमी में ईश्वर का अवतरण हो जाए और शेष में अवतरण ना हो और जब हम कहते हैं समग्र चैतन्य ईश्वर है तो समग्र चैतन्य एक आदमी में कैसे अवतरित हो जाए तो मैं खुद अवसर रहूंगा करने की बात है ये तो जो धारणाए हैं हमारी ये जो इस तरह के प्रचलित ख्याल है इनका वास्तविक अनुभूतियों से बहुत कम संबंध है इनका प्रचार और और पच्चीस दूसरी बातों से सम्बन्ध है तब इसका हर एक जगह हिंदू अपने अवतारों का नाम गिनाएंगे कि ये अवतार है ईसा उसमें नहीं आते उसमें महावीर नहीं आते उसमें मोहम्मद नहीं आते ये लोग नहीं है ईसा से पूछो ईसाइयों से पूछो तो ईसा के सिवा कोई ईश्वर पुत्र नहीं है बाकी सब विचारक होंगे ईश्वर पुत्र वही ईसा है जनों से पूछो तो उनके चौबीस तीर्थंकरों के अलावा और कोई तीर्थंकर नहीं है बाकी सब ऐसे है ये डा है ये सब सेक्टेरियन प्रतोजेंडा है इसका सत्य से कोई संबंध नहीं और अगर दुनिया भर के सब अवताओं का नाम जोड़ो तो बहुत संख्या हो जाएगी अभी इस वक्त दुनिया में कोई 300 आदमी है जीवित जो अपने ईश्वर होने का दावा करते है अभी मैं इलाहाबाद में था तो तीन आदमी वहीं मौजूद थे एक सम्मेलन में मैं गया एक यज्ञ था तो सम्मेलन एक ही जिन्हें अपना नाम श्री भगवान रखा हुआ है वो श्री भगवान ही अपने नाम उन्होंने और कुछ नहीं कह श्री भगवान ही है तो मुझे पता चला कि यज्ञ में तीन आदमी हैं जो कि दावा करते हैं कि वो भगवान क्या होता है तो ये दावा अहंकार ग्रस्त है असल में एक तरह का मस्तिष्क का अहंकार का अंतिम रूप होता है जब आदमी अंतिम दावे करता है कौन नामों की बात बहुत अर्थपूर्ण नहीं है नामों की बात अर्थपूर्ण नहीं है कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा ये हम तय नहीं कर सकते इतना ही हम तय कर सकते हैं कि हम अभी पहुंचे हैं या नहीं क्योंकि तय करने में कोई मानी भी नहीं है बात ना इस तरह करने कोई मान्य नहीं की रामकृष्ण पहुंचे या नहीं पहुंचे इससे कोई अर्थ भी नहीं है उपयोग इसका कोई उपयोग भी नहीं है उपयोग इस बात का है कि मैं समाधान में हूँ या नहीं लेकिन हमारी अधिकतर चिंताएं इस तरह की चलती रहती है कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा मैं भी एक किताब पढ़ता था तो उसमें बहुत अजीब बात मैंने देखी जो अवसर मानते हैं वो अहंकार का ही अंतिम चरम रूप है नहीं, तो कोई वजह नहीं है जैसे तो ही व्यक्ति तो परिपूर्ण समाधि को उत्पन्न हो जाएगा उसे तो ये पता नहीं चलेगा कि मैं भी हूँ और तुमसे अलग हूँ उसे तो ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं तुमसे अलग हूँ लेकिन चीजें ऐसी हैं दावे बहुत अजीब होते हैं रामतीर्थ अमरी गए पंजाब में साधे हुए उनकी बड़ी ख्याति उनके ग्रंथों की बड़ी ख्याति उनके लेक्चर्स बहुत अद्भुत थे उन्होंने वेदांत की वहाँ बड़ी उत्कट चर्चा की वो वहां से वापस लौट के भारत आए वो काशी में ठहरे हुए थे काशी में किसी पंडित ने ये कह दिया कि बड़ा वेदांत वेदांत लगाए हुए संस्कृत के दो शब्द आते नहीं संस्कृत उनको जरूर नहीं आती वो तो फारसी से पढ़े लिखे थे इतना कहते से वो इतने क्रोध हो गए की पंद्रह ने उनमें क्रोध नहीं देखा था राम तीर्थ में और लोग समझते थे कि वो तो इस पर अनुभूति को पहुंच गए वो इतने क्रोध हो गए कि बीच मीटिंग छोड़कर चले गए बड़े लोग हैरान हुए वो जाके काशी के पास से दोनों में संस्कृत सीखने लगे मैं संस्कृत सीख लू मुझे तो मैं समझता हूँ अगर सच में वो शांत हो गए थे तो वो कह देते कि अगर संस्कृत जानने से वेदांत आता है तो मैं नहीं जानता बात खत्म थी लेकिन संस्कृत सीखने का ये दुराग्रह है तीव्र क्रोध का लक्षण फिर वो वहां से हिमालय गए तो उनका एक शिष्य सरदार पून पूंसी उसने लिखा है की उनकी पत्नी और बच्चे उनसे मिलने आए दर्शन करने को तो रामकृष्ण उनसे दर्शन करने से इनकार कर दिया उनको दर्शन देने ऐसी बहुत हैरान हुआ उसने जाकर उनसे कहा ये क्या बात है सारी दुनिया में आप कहते कि सब में वही ब्रह्म विराजमान है तो इस पत्नी भर में छोड़ के सब में विराजमान है क्या और किसी को कहीं भी आपने इनकार नहीं किया दर्शन के लिए इस पत्नी ने क्या बिगाड़ा है इसमें शायद ब्रह्म विराजमान नहीं है ने कहा की इससे तो मुझे इतना दुख होता है की मैं जाता हूँ या तो उसे दर्शन दे या मैं भी जाता हूँ फिर मुझे भी आपके पास रहने की कोई जरूरत नहीं सी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि की उस कि मैं बहुत हैरान हुआ रामतीर्थ ने बाद में आत्महत्या की लोग कहने लगे कि जल समाधि ले लिया लेकिन मुश्किल ये कि नामों के साथ मोह ग्रस्त हम इतने हो जाते हैं उनकी चर्चा नहीं की जा सकती इसलिए मैं नामों की कभी चर्चा नहीं करता तो क्यूँकी हमारे सबसे मोह लगे होते हैं पंथ लगे होते हैं हिसाब किताब लगा होता है उनको एक दफा बड़ा मान देने से हमारा अहंकार भी उनमें जुड़ जाता है उनको कोई अगर कुछ कहे तो दिक्कत हो इसलिए व्यक्तियों की चर्चा करने से कोई फायदा नहीं फायदा तो उसूल समझने लेने का है इतना जानता हूं कि जिस व्यक्ति को समाधि उत्पन्न होगी उसे मैं भाव विलीन हो जाएगा वो ये कहने जाए कि मैं परमात्मा हूँ तो बहुत ही मुश्किल है और अगर वो ये कहे की मैं परमात्मा हूँ और साथ में ये इंप्लिकेशन हो कि दूसरे लोग परमात्मा नहीं है तो इसको मैं अहंकार कहूंगा अगर वो ये कहे कि मैं परमात्मा हूं क्योंकि तुम भी परमात्मा हो तो मैं कहूंगा कि वो कोई बात अर्थ की है लेकिन अगर तुम्हारे विपरीत वो ईश्वर होने का दावा करता हो तो ये अहंकार की ही कोटियां हैं इनमें कोई बहुत भेद नहीं और एक तरह के चित्र की विचित्र स्थितियों को लगता वहाँ अरब में मोहम्मद के बाद अनेकों को पागलों को ये जुनून सवार हो जाता है कि मैं मोहम्मद हूं एक बात बढ़िया मैं घटना पड़ा दमिश्क के एक पागल खाने में वहां के बास्ता में कुछ लोगों को बंद किया हुआ था क्योंकि तो वहां तो इसको उन्होंने कहीं को तुम डाला कहीं को तो उन्होंने मार डाला इस वजह से कोई दावा कर दे की मैं पैगम्बर हूँ क्योंकि तो एक ही पैगम्बर मोहम्मद और एक ही कुरान और इसके बाद अब कोई न कुरान में तरती में कोई संशोधन हो सकता है न कोई पैगम्बर आ सकता है किसी भी आदमी ने दावा किया हुआ था तो उसको बंद किया था बादशाह उससे मिलने जेल में गया और उससे जाके कहा क्यूँ तुम्हारी तबियत ठीक हो गई अब तो वो भ्रम नहीं है तुम्हे मोहम्मद और पैगम्बर होने का उसने कहा की मैं तो हूँ ही ईश्वर ने मुझे संदेश लेके भेजा एक पागल एक कोने में पीठ किए बैठा था वो बोला ये बिल्कुल गलत कहता मैंने इसे कभी संदेश लेकर नहीं भेजा बिल्कुल गलत कहता है मैंने इसे कभी संदेश लेकर नहीं भेजा तो ना तो हैरानी हो गया ये तो मोहम्मद थे वो तो खुद ही परमेश्वर थे वो जो बोले गए तो मैं कभी भेजे नहीं, कर नहीं ये मैनिया की स्थितियाँ है विषिप्त स्थितियां अहंकार का अंतिम विस्फोट है परम समाधि की स्थिति में तो उसे दर्शन होगा कि जो मेरे भीतर है बुद्ध के जीवन में एक घटना है बुद्ध का पिछले जन्म बुद्ध ने कहे अपने पिछले जन्मों की कथाएं जिसे महावीर ने कही वैसा बुद्ध ने भी कही वो पिछले जन्म में दीपंकर नाम का एक बुद्ध था उससे मिलने गए तब वो स्वयं नहीं थे एक सामान्य जीव थे जब दीपंकर को जाकर उन्होंने नमस्कार किया तो दीपंकर ने भी झुक के उनको नमस्कार किया तो वो बड़े हैरान हुए उन्होंने उससे कहा कि आप तो बुद्ध हैं और आप मुझे झुक के नमस्कार करें तो शोभा नहीं मालूम होती मैं तो अज्ञानी जीव हूँ मेरा नमस्कार करना योग्य है तो दीपंकर ने कहा कि तुमको दिखता है कि तुम अज्ञानी हो मुझको तो जो मेरे भीतर दिखता है तुम्हारे भीतर दिखता है तुमको मेरे भीतर अलग अपने भीतर अलग दिखता है क्योंकि तुम अज्ञानी हो लेकिन मुझे तो जो मेरे भीतर दिखता है वही तुम्हारे भीतर दिखता है इसलिए मैं तो नमस्कार तुमको कहूंगा क्योंकि तुमने मुझे नमस्कार किया समाधि को उत्पन्न व्यक्ति को जो उसके भीतर दिख रहा है वही तुम्हारे भीतर दिखेगा अगर वो ये दावे करे कि मैं परमेश्वर हूँ और मैं अवतार हूँ और ये सारी बातें ये दावे अर्थपूर्ण नहीं मेरी, मेरा मानना ये है कि ईगो और अहंकार के अंतिम विस्फोट है बड़े सात्विक विस्फोट है वो और कोई दावा नहीं कर रहा लेकिन विस्फोट अहंकार के ही उन्होंने कहा भी न हो नहीं कोई नहीं कहता कोई पीछे आरोपित होता है कोई जरूर नहीं की वो कहें पीछे आरोपित होता है बहुत आरोपित होता है हम क्योंकि हम बिना भगवान के नहीं रह सकते बिना अवतार के नहीं रह सकते हम किसी को भी खड़ा करके तत्काल अवतार खड़ा कर लेते हैं हम सिक्योरिटी चाहते हैं सुरक्षा चाहते हैं सहयोग सहारा चाहते हैं। तो अगर अगर मेरी बात ठीक है तो इतने से काम थोड़ी चलेगा मेरी बात को तो पूरा ठीक होने के लिए जरूरी है की मैं भगवान हो जाऊँ अगर मैं दावा न करूँ तो मुझे चार दिन मिलकर दावा करेंगे भगवान तब तो मेरी बात ठीक होगी क्योंकि तो आदमी की कहीं बातें ठीक होनी हुई है बातें तो भगवान की ठीक होती हैं, तो बातें ठीक करने के लिए जरूरी होगा कि भगवान घोषित कर दो बहुत कम लोग जगत में इतने ईमानदार हुए हैं जो कि सात्विक अहंकार से बचे असल में तो गुरु होने में भी बड़े अहंकार की तरफ है ये दावा करना की कि मैं किसी का गुरु हूँ अहंकार की तरक्की जो सच में आत्मिक जीवन को उपलब्ध हुआ है वो न तो किसी का गुरु अपने को मानता है न किसी को अपना शिष्ट मानता है वो ये इंकार भी नहीं करेगा कि मैं आपका गुरु आपका साक्षात हूं मैं जैसा कहूं वैसा करू ऐसा भी कहने का उसे कोई कारण नहीं है। मुझे नहीं दिखता कि कोई अवतार कहीं होता है या कोई सदगुरु होते हैं जगत में जागृत पुरुष है सोए हुए पुरुष है जगत में जागे हुए ईश्वर बात समझ हुए ईश्वर मुझे दो ही बातें दिखाई पड़ती हैं। जगत में जागे हुए ईश्वर जगत में सोए हुए ईश्वर ऐसे लोग जिन्होंने अपने ईश्वरत्व को अनुभव कर लिया और ऐसे लोग जो अपने ईश्वरत्व को अनुभव नहीं किए लेकिन जिन्होंने अनुभव कर लिया ओ, ये दावे नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो दिखाई पड़ता है कि दूसरे के भीतर भी वही सत्ता विराजमान सोए हुए ही ये दावे कर सकते हैं या जागे हुओं के बाबत सोए हुए दावे कर सकते व्यक्तियों के नाम का कोई बात प्रयोजन नहीं है अहंकार ऐसा तो अच्छा भी है क्योंकि अहंकार की प्रगति के लिए लोग मेहस मोहत करता है उसको <laughs> जानने से क्या होगा ये बताइए विजन में आप पड़ जाएंगे तो तो क्या होगा आपने हो? ही ले बकरों और उसको फुर आप बंदर से आदमी हुए हैं या भगवान से आदमी हुए इससे क्या फर्क पड़ेगा आप आदमी हो ये सह और अब आपको बंदर होना या भगवान होना ये आपको तय करना है दो रस्ते हैं या तो हम यही विचार करते हैं कि हम बंदर से आदमी हुए या भगवान से आदमी हुए पुराने लोग कहते थे भगवान से आदमी हो गए नए लोग कहते हैं आप बंदर से आदमी हो गए मेरे लिए दोनों फिजूल सी बातें हैं सवाल ये है कि आप आदमी हैं और अभी दोनों रस्ते आपके सामने खुलेंगे चाहे तो बंदर हो जाए चाहे तो भगवान हो जाए महत्वपूर्ण यह है कि हमें क्या होना है पशु भी हो सकते हैं प्रभु भी हो सकते चिंता को ऐसी दिशा दें जो धीरे धीरे मुक्ति की तरफ ले जाए अपने को लाभदायक हो और जो चिंतना सिर्फ चिंतना ही हो जिसके परिणाम में कुछ तय न होता हो मैं भी एक जगह गया वहाँ मुलता ही एक जगह गया वहाँ में रात्रि को मीटिंग से बोल के पहुँचा तो दो वृद्ध लोग मेरे पास आए ग्यारह बजे रात दोनों काफी व्रद्ध एक जैन और एक ब्राह्मण उन दोनों ने आगे कहा कि हम दोनों बड़े पुराने मित्र बचपन के मित्र हैं 40-50 साल की मित्रता है लेकिन हमें कई विवाद चलते रहते हैं वो अभी तक हल नहीं हुए जैसे एक विवाद यही पहने हुआ कि जगत को ईश्वर ने बनाया है या नहीं बनाया है हम लोग इससे परेशान हो गए हैं कई दफा आज आपकी बातें हमको अपील की दोनों को अपील की ऐसा कम होता है कि हम दोनों को कोई एक ही आदमी की बात अपील करे तो हम तो दोनों विरोधी हैं और एक दूसरे के विचार से सहमत नहीं आज इन दोनों को आपकी बातें अपील की तो हमने कहा हो सकता है हम दोनों को समाधान मिल जाए तो आपके पास आए ये तय होना चाहिए की जगत को ईश्वर ने बनाया है या की नहीं बनाया है तो मैंने उनसे कहा की अगर ये तय हो जाए की जगत को ईश्वर ने बनाया तो फिर आप क्या करोगे सब तो क्या करेंगे और मैंने कहा अगर ये तय हो जाए कि इस पर नहीं बनाया तो आप क्या करोगे इन दोनों में से कोई भी विकल्प तय हो जाए तो आप तो जैसे हो वैसे रहोगे इसलिए इनको तय करने में अगर आपने 40 साल बकवास की तो फिजूल को रही उस विकल्प को तय करिए जो जीवन में क्रांति ला देगा उस विकल्प को तय करिए जिसका परिणाम परिवर्तन होगा जीवन में बहुत छोटे से प्रश्न जो तय करने जैसे हैं और अगर वो तय हो जाए तो हमें फर्क होता है अधिक प्रश्न ऐसे हैं जो केवल व्यामोह है केवल व्यर्थ का तर्क वितर्क और विचार है जिससे कोई निर्णय नहीं होता कुछ भी तय हो जाए सबसे पहले हमें ये तय कर लेना चाहिए कि कुछ ऐसे बिंदु जिनके उत्तर मेरे जीवन को बदल तब आप पाएंगे वो थोड़ी से होंगे बहुत ज्यादा होने वाले नहीं शायद एकाधी होगा जो मुक्ति की तरफ ले जाए जो शांति की तरफ ले जाए जो स्व्ञान की तरफ ले जाए ऐसी कोई जिज्ञासा स्पष्ट कर लेनी चाहिए और नहीं तो हमारी जिज्ञासा से हम कोई भी उत्तर मिल जाए मान लीजिए ये हो जाए या वो हो जाए ये तय हो जाए की डारबिन ठीक है या ये तय हो जाए की डारविन गलत है तो आप में कोई फर्क नहीं पड़ता आप जहाँ है वहां रहेंगे अगर ऐसी चीजें तो ये इरेवेंट है असंगत है जीवन से उनका कोई संबंध नहीं सत्य की अनुभूति के लिए सम्यक जिज्ञासा जरूरी है हमारी बहुत सी जिज्ञासा असम्य है वो तो हम पूछने के लिए पूछते हैं हमको भी पता नहीं कि उसके पूछने से कोई लाभ होगा है नहीं तो मैंने अभी निर्णय किया कि मैं आपके उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दू जिनसे आपको कोई लाभ होगा नहीं तो नहीं दू क्यूँकी देने से कोई मजा भी तो नहीं देने का मजा जिनको उनको बात अलग है मुझे कोई उत्तर देने में मजा सा नहीं आता कि कोई मजा है उसमें देने में ये मुझे लगे कि हाँ इससे आपको कुछ लाभ कुछ गति मिलेगी तो मैं मेहनत करने को मेरा मन होता है इसमें मेहनत की जाए वैसा थोड़ा सा प्रयोग करिएगा तो डिटेचमेंट भी आ जाएगा और उनका आना बंद हो जाएगा जब डिटेचमेंट आ जाएगा तब उनका आना बन पड़ेगा